शरीर में छिपा अशरीरी पदार्थ में प्रछन्न परमात्मा है दुनिया में दो तरह की विचारधाराएं प्रभावी रही दोनों अधूरी एक है भौतिकवादी की परंपरा चारवाक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 वह तो है विकल बेचैन तुमको लांग जाने के लिए सहज गति अनुरु पाने के लिए धारा बढ़ाने के लिए और हम यद्धपी नहीं है धार यदि सरोवर मात्र किंतु यह केवल समय की बात लौटकर कर टुक ग्रीष्म आने दो किरण का हमको तनिक वरदान पाने दो उफन जाने दो हम अहम को भूल मेट कर अपनी बनावट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 वर्ष भर से झिझक रहा हूं यह भी शंका मन में है कि सन्यास लेने से भी क्या होगा कृष्ण राज स्वाभाविक है यह शंका बुद्धिमानी का लक्षण कि सन्यास लेने से क्या होगा लेकिन बिना लिए कैसे जानोगे बीज टूटेगा तो क्या होगा ये बीज बिना टूटे कैसे जाने? ओस की बूंद सागर में ढलकेगी तो क्या होगा ये ओस की बूंद सागर में ढलके बिना कैसे जाने? विचार तो ठीक है कि क्या होगा सन्यास लेने से मगर बिना संन्यास्त हुए कैसे जानोगे किसी ने जाना है कभी कुछ बिना अनुभव के प्रेम करके प्रेम जाना जाता है कंठ प्यासा हो जल पियोगे तो तृप्ति जानोगे और भूख लगी हो भोजन करोगे तो ही स्वाद का अनुभव होगा और परितोष का जो भूख के बाद भोजन के मिलने पर ही संभव है अगर बैठके सोचते ही रहे कि प्यास तो लगी है लेकिन पानी पीने से क्या होगा कहां प्यास और कहां पानी दोनों में कुछ तालमेल भी तो नहीं दिखाई पड़ता पानी कोई प्यास तो नहीं है प्यास कोई पानी तो नहीं है ऐसा गणित अगर बिठालते रहे तो गणित बिठालते बिठालते ही मर जाओगे और जलधार बहती थी जरा अंजुली भरने की बात थी जरा झुकने की बात थी छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसे भूख लगती तो ये नहीं सोचता कि माँ का स्तन मुंह में लेने से क्या होगा कृष्णराज तुमने भी नहीं सोचा होगा कि मां का स्तन मुंह में लेने से क्या होगा मुझे लगी भूख स्तन लेने से क्या फायदा नहीं एक अनिवार्य अंतर्बोध बच्चे को बिना किसी पूर्व अनुभव के मां का स्तन मुंह में लेने को मजबूर कर देता उसके हाथ टटोल लेते मां के स्तन को कभी पहले स्तन मुंह में नहीं लिया और अचानक स्तन से दूध पीना शुरू कर देता है जैसे जानता ही है ऐसे ही तो तुम पानी पीते हो ऐसे ही तुम भोजन करते हो ऐसा ही सन्यास है यह आत्मा का भोजन बिना अनुभव के न जानोगे तुम्हारे प्राण तो कह रहे हैं कि ले लो लो छलान करो साहस तुम्हारी बुद्धि झिझक रही बुद्धि के झिझकने के पीछे एक महत्व कारण बुद्धि सन्यास से डरती क्योंकि सन्यास दीवानापन सन्यास तो ऐसा है जैसा शमा की ओर दौड़ता हुआ परवाना सन्यास तो ऐसा है जैसे प्रेम एक पागलपन है सन्यास, एक मदहोसी है जैसे कोई शराब पी ले संन्यास एक शराब है उमर खयाम ने जिस शराब की बात की है वो संन्यास ही है उमर खयाम कोई शराबी नहीं उमर उम्र खयाम एक सूफी फकीर उमर खयाम के साथ बड़ा अन्याय हुआ है फिर जराल ने अंग्रेजी में उमर खयाम का अनुवाद करके बड़ी कृपा भी की दुनिया पर और बड़ी हानि भी की कृपा की क्योंकि बिना फिज जराल के अनुवाद के उमर ख़याम को शायद कोई कभी जानता ही ना उसकी रुबायात अपरिचित ही रह जाती फिजरान ने उसकी रुबायात को विश्व साहित्य बना दिया उसके द्वारा ही उमर खयाम का नाम दूर दूर तक फैला दिग्दिगन तक फैला उमर खयाम की गणना कालिदास बहुबूद शेक्सपियर बायरन शेली, रविंद्रनाथ उस कोठी में हो गई और कुछ है उमर खयाम में जो इनमें से किसी में भी नहीं कुछ रस है कुछ जीवंतता है लेकिन एक नुकसान भी हुआ फिजराल्ड ने चूंकि फिजराल्ड कोई सूफी नहीं कोई रहस्यवादी संत नहीं कोई सन्यासी नहीं कोई ध्यानी नहीं कोई भक्त नहीं न कभी पूजा की न प्रार्थना न अर्चना पैरों में घुंघरू बांधकर किसी मंदिर में नाचा नहीं किसी मस्जिद में जाके प्रभु को पुकारा नहीं उसने तो शाब्दिक अर्थ लिया शराब यानी शराब उसने उमर खयाम को एक बड़ा गलत अर्थ दे दिया लोग समझने लगे उमर खयाम शराबी तुम जान के हैरान होगे उमर खयाम ने जीवन में कभी शराब छुई भी नहीं फिर शराब की बात कर रहा है उमर खयाम उसी शराब की जिसे मैं संन्यास कहता हूं दे रहा है पुकार कि पीलो कि दिन बीते जाते हैं पीलो कि सुबह हो गई और सांझ होने में देर ना लगेगी ये देखो सूरज ने जाल फेंक दिया सुबह का अब बस सांझ होने में देर ना लगेगी जन्म हो गया तो मृत्यु होने में देर कितनी लगेगी कृष्ण मरते वक्त सोचोगे कि मरने से क्या होगा मरते वक्त कोई पूछेगा ही नहीं तुमसे कि मरने से कुछ होगा या नहीं मौत आ जाती है जबरदस्ती सन्यास, स्वेच्छा से वरण की गई मौत है और जो स्वेच्छा से मृत्यु को वरण कर लेता है उसकी मृत्यु फिर कभी नहीं आती जो खुद ही मर गया अब उसे मारेगी कौन मौत सन्यासी को छोड़कर सभी मरते जरा समझ लेना मेरी बात को ऐसे तो सन्यासी भी मरता है एक दिन देह तो गिर जाती एक दिन अर्थी तो उठती लेकिन बस देह ही मरती भीतर तो सन्यासी, जागता ही रहता मृत्यु में भी जागता रहता मृत्यु में भी देखता रहता है कि देह जा रही और मैं मैं शाश्वत हूं मैं सदा उस नित्यता का बोध बना ही रहता है उस अमृत की प्रतीति होती ही रहती तुम पूछते हो सन्यास लेने से क्या होगा मृत्यु होगी ऐसी मृत्यु जो तुम्हें सारी मृत्युओं से छुटकारा दिला देगी लेकिन यह होगा लेने से ही और मौत आती होगी कृष्णराज राज चली पड़ी है उसी दिन जिस दिन तुम पैदा हुए तुम्हारा वारंट लेके चली रही और वारंट भी ऐसा है जिसकी जमानत नहीं होती मौत आई कि आई एक क्षण ठहरती भी नहीं कि तुम कहोगे जरा मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध लू कि पथ के लिए कुछ पाथे सजा लू कि थोड़ा कलेवा रख लू कि जरा ठहर कि दो क्षण अपनों से मिल लू विदा ले लूं कम से कम अलविदा कह दूं अलविदा कहने का भी क्षण नहीं आता गमन के क्षण अब रुको मत ओ आप प्रस्तुत मन चल दो राह में लगी है आग चलना है खेल नहीं पर क्या सकोगे भाग कर्म से बचोगे कहीं बच्चों की भांति यों मछलो मत भीरुमन चल दो कि आप पहुंचा है चलने का क्षण चल दो क्षुद्र इस जी की यह कमजोरी कुचल दो दौड़ती इस धरकन को से पैरों में बल दो रुको मत चल दो त उठ देखा था हवा के झकझोरे से पेड़ के पत्ते टूट बिखर गए आंगन में शाम तक पीले भी पड़ गए तुम भी अब चल पड़ो झाड़ कर सुखे क्षण हवा रुकती नहीं रुकोगे भला क्यों तुम तुमसे ही खिलेंगे दूर एक दिन नए कुसुम द्रुम से यह मोह क्यों अबूझ मन चल दो चल दो कि आप पहुंचा है चलने का क्षण मौत आएगी चलना पड़ेगा न सोच सकोगे न विचार कर सकोगे न निर्णय ले सकोगे और तुम कह रहे हो कि मैं सन्यास लेने के लिए आतुरू कैसी आतुरता लेकिन फिर भी वर्ष वर्ष झिझक रहा हूं आतुरता और झिझक आतुरता में कुछ कमी होगी आतुरता हार्दिक हो ना होगी बौद्धिक होगी बुद्धि झिझकती है हृदय झिझकना जानता ही नहीं हृदय तो चल देता है अनजानी अपरिचित राहों पर नक्शा भी साथ नहीं मार्गदर्शक भी साथ नहीं तो भी हृदय चल देता है और फिर एक दिन तो मौत में जाना ही पड़ेगा वहां मैं भी साथ नहीं वहां सन्यासी भी साथ नहीं वहां बिल्कुल अकेले होोगे उसके पहले थोड़ी देर सांस चलने का मजा ले लो उसके पहले थोड़ी देर मरने की प्रक्रिया सीख लो मरने की किमिया सीख लो झिझको मत झिझकना कमजोरी कायरता है और पूछते हो सन्यास लेने से क्या होगा अभी तक कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारे जीवन में फिर भी जिए यही जीवन दोहराते रहोगे आगे भी अब तक जिस जीवन से कुछ भी नहीं हुआ इसी को भी आगे दोहराए जाना है तो क्या तुम सोचते हो कुछ होगा यह कोलू के बैल जैसा जीवन अब तक तुमने जो किया है उससे अन्यथा कुछ करो सन्यास वही है संसार करके देख लिया है अब जरा अन्यथा भी करके देखो होशपूर्वक चालाकी से सोच विचार से बुद्धि से तर्क से भी चल के देख लिया है अब जरा प्रेम से भी चल के देखो भक्ति से भी चल के देखो डगमगा के भी देखो कि पैर रखो यहां और पड़े वहां आंखों में अब जरा खुमार लेके भी देखो पी के भी देखो यह तो मधुशाला है सामने जाम भरा रखा है मैं सुराही लिए बैठा हूं कि और ऊंडे लू तुम पियो तो और ऊंडे लू और तुम बैठे बैठे सोच रहे हो कि पीने से क्या होगा और प्यास से तड़फे भी जा रहे हो और पूछते हो पीने से क्या होगा शांत हो जा मन कि जीना है अभी अभी जीवन में अनागत हैं न जाने और कितने ज्वार जाने और कितने अभावित अति अकल्पित संघर्ष कितनी व्यथा कितना हर्ष छूट जाए साथ के संगी पुराने अरे धुंधली भले ही पड़ जाए तेरे इन रुवासे लोचनों में यह कटिली राह और इतना ही नहीं अचरज नहीं जो कुछ क्षणों को हृदय का अतियत्न से संचित सदा उत्साह भी सो जाए हो जाए विवश बेकार किंतु मन मेरे न भूल अभी पथ का नहीं आया कुल अभी यात्रा का नहीं है अंत इस विषम संघर्ष में तू अभी भी हारा नहीं व्यर्थ न कर, व्यर्थ की दुष्कनाओं से न हो कातर शांत हो जा अभी जीवन में बहुत कुछ है अनागत बहुत बाकी है तुम पूछते हो सन्यास लेने से क्या होगा अभी जीवन में बहुत कुछ है अनागत बहुत बाकी है अभी पथ का नहीं आया कुल अभी यात्रा का नहीं है अंत इस विषम संघर्ष में तू अभी भी हारा नहीं है अभी जी रहे हो अभी श्वास चल रही है हृदय में धड़कन है अभी लहू दौड़ रहा है कितने ही दिन चले गए हो व्यर्थ अभी बहुत कुछ बाकी है अभी अनागत है अभी भविष्य शेष है इस भविष्य को नए ढंग से जी लो कृष्ण पुरानी लीक ही पीटते रहोगे जैसे सोचते हो सन्यास लेने से क्या होगा ऐसे अब ये सोचो कि सन्यास न लेने से क्या होगा अब तक सन्यासी नहीं रहे थे अब तक क्या हो गया है एक बात तो पक्की है कि कम से कम सन्यास एक नया प्रयोग होगा कुछ हो या ना हो नई राह तोड़ी जाएगी कौन जाने पुरानी राह से जो नहीं हुआ नई राह से हो जाए इतनी जिज्ञासा से भी चलो कौन जाने पुराना पथ तो परिचित है उसी उसी पर चक्कर काटते रहोगे और सोचते नहीं एक भी बार कि इतने चक्कर काट के कुछ ना हुआ तो अब क्या होगा धन इकट्ठा किया करते रहोगे धन ही इकट्ठा प्रतिष्ठा पद दौड़ते रहोगे उन्हीं के पीछे हजार बार सिद्ध हो गया है कि सब मृग मरीचिका है लेकिन फिर नई मृग मरीचिकाएं बना लोगे नए सपने संजो लोगे फिर चल पड़ोगे वही चाल वही बेढंगी चाल सन्यास कम से कम नया तो है अभिनव तो है कौन जाने कुछ हो ही जाए एक बात ख्याल रखो जब भी पुराने और नए में चुनना हो तो नए को चुनना क्योंकि पुराने से तो परिचित हो ही अगर नए से कुछ भी ना होगा तो भी इतना तो होगा कि चलो इस राह पर भी मिलता नहीं अब कोई तीसरी राह खोजे? ये भी क्या कम सत्य के थोड़े करीब आए दो राहों से देख लिया नहीं पाया अब तीसरी राह खोजें तीन राह से खोज लिया नहीं पाया अब चौथी राह खोजें ऐसे धीरे धीरे राहें कटती जाएंगी एक ना एक राह पर तो होगा क्योंकि भीतर अपेक्षा है आकांक्षा है अभीपसा है तो कहीं ना कहीं जरूर होगा भोजन के पहले भूख नहीं बनाई जाती भूख के पहले भोजन बना दिया जाता है। जल के पहले प्यास नहीं प्यास के पहले जल निर्मित हो जाता है बच्चा पैदा होता है उसके पहले मां के स्तन दूध से भर जाते यह जीवन अराजकता नहीं है यहां एक सुसंबद्ध सूत्र चल रहा है जीवन एक परम व्यवस्था है बुद्ध ने सन्यास से जाना महावीर ने जाना कृष्ण ने जाना जनक ने जाना इन सबके संन्यासों के अपने अपने ढंग थे लेकिन सबने सन्यास से जाना सन्यास का अर्थ क्या है सन्यास का इतना ही अर्थ है बाहर से अपने जीवन को ऐसा बना लेना कि भीतर ध्यान घटित हो सके बाहर जीवन में ऐसी परिस्थिति खड़ी कर लेनी ताकि भीतर मन स्थिति बदल सके सन्यास ध्यान का बाहरी रूप है ध्यान सन्यास का अंतरंग सन्यास देह है, ध्यान आत्मा